आध्यात्म आध्यात्मरामण अर्यकांड तृतीय सर्ग मुनिवर अगस्त से अगस्त्यजीषेट श्रीमहादेवाच अथ राक्षण जानक्यालक्ष्मणे चगस्त्युजस्थन मध्या समपजत तेन संपूजित सम्य भुक्ता फूलमला फू, मूलफलाक परेद्यो प्रातरोत्थाय जगमुस्त्यमंडलम श्री महादेव जी बोले हे पार्वती उस दिन मध्यान्ह के समय श्री रामचंद्र जी सुक्षण सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त मुनि के छोटे भाई अग्निजीहु मुनि के आश्रम में पहुँचे उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की फिर उनके दे हुए कंद मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त मुनि के आश्रम में चले सर्वतुलपुष्पाढ़्यम नाना मृगणयुत पक्षिंघ्य विवधना नंदनोपम ब्रह्मिभि से मुनिम सर्वोल साक्षा ब्रह्मलोकमिवा वह आश्रम समस्त ऋतु के फल और पुष्पों से परिपूर्ण विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदन वन के समान सुशोभित था वह ब्रह्मषियों और देवर्षियों से सेवित था तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था बहिरेवा श्रमस्थाय स्थित रामो आगतम श तक्षण गीघ्रगत नि सीता लक्ष्मणेन च महाप्राश प्रसाद सुतक्ष् प्रो गुरो आश्रम के बाहर रहकर कर श्री रामचंद्र जी ने सुतृक्षण मुनि से कहा हे hey सुतिक्ष तुम शीघ्र ही मुनि वर्म अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो तब सतृक्ष बड़ी प्रसन्नता से की बात है ऐसा कर शीघ्रता से गुरु के आश्रम गए आश्रम तरह त्र ऋषि संग समतम उपदिष्ट राम भक्त विशेषेण सामुत व्याख्यात राम मंत्राथम शिष्येयति भक्तितः दृष्ट्र अगस्त्यम मुनिश्रेष्ठ प्रियो मुनि वहाँ जाकर सुतिक्षण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं यह देखकर सुतिक्षण उनके पास गए दंडवत प्रण प्रत्याहन शुचि सुधी रामो दशति सीतया लक्ष्मण आगत तो दर्शनाथम ते बहिषिष्ठती साजलि उन्हें विनयपूर्वक दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि सुतृक्षण कहा ब्रह्मण दशरथ कुमार श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं अगस्तुवाच शीघ्र भद्रम थे राम बम हृदय स्थित तमेव्या संस्थितुत्था मुनिभ सहित्रुत अभ्युगा भक्तिया गथा ब्रवी अगस्त जी बोले वश्य तुम्हारा कल्याण हो तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित भगवान राम को ले आओ मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले आगक्ष अच्छा राम भद्रम ते दिष्टा थे मम प्रयातिथिर्म प्राप्त में सफलम दिन रावि मुनिमायात दृष्टान दर्श समकुलतया लक्ष्मणेना पी दंडवत् पतितो भवि हे राम आइए आपका कल्याण हो आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है आज का दिन सफल है आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं मुनिचर मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए राम स्मिंग भक्ति तदा तत्पर सेवस्नेत्र जलाकुल तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर प्रेम प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भर आया गृहत् कर्मे के न कघुनंदनम जगाम स्वाश्रम दृष्टो मनसा मणिपुव सुखोपेष्ट समूज्य पूजया बहुविस्तर भोजय्वा यहाँ भोजाम और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर कर उनके विधिवत विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल नाना प्रकार के फल फूल का उन्हें भोजन कराया सुखोपविष्ट मेकांतेमं सस निभनमिर्वाचेद अगस्तो भगवा ऋषि में प्रतीक्ष समिता समुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा भूमिर्भारापनुत्त रावणस्य से बधा चस्तना कांक्षी तव राव तपन्न वसा मुनि साधित इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा हे hey राम पूर्वकाल में जिस समय छीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ सृष्टिपागेकर्विकलोनुपाधि माया ते शक्तिच्यतेमे निर्गुण शक्ति आवृण्स यदा तदा प्राकुर तदाव्यात प्राकुर्वेदापरिष्ठिता सृष्टि के आरंभ में विकल्प और उपाधि सहित आप अकेले ही थे उस समय और कुछ भी नहीं था आपके आश्रय रहने वाली तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है उस समय वेदांतनिष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं मूल प्रकृति के प्रभुर माह अविद्या संस्कृति कया संक्षा कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया तथा यही अविद्या संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है आपके द्वारा क्षुभित होने पर इस शक्ति से महतत्व उत्पन्न होता है और महत्वत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है अहंकारो महतत्व समृत्ते स्त्रिधो भवत सात्विको राज तामस धन्यते हे राम तामस अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पाँच सूक्ष्मतन मात्राएँ हुई और इन सूक्ष्मतन मात्राओं से इनके गुणानुसार क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच स्थूल भूत हुए